आध्यात्मरामण अध्याका नौधीना तया माया नर्तक बहु तय प्रेरिता हम चं क्य पापेष्ठ पापमन कर्माचर मंदर अदय प्रती तो मं देवागोच उसी प्रकार नाना प्र आकार धारण करने वाली यह माया रूपणी नटी आप ही के अधीन है और हे शत्रु दमन देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा वाले आप ही के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापिनी ने अपने दुष्ट बुद्धि से यह पाप कर्म किया था आज मैंने आपको जान लिया आप देवताओं के भी मन और वाणी आदि से परे हैं पा विरान जगन्नाथ नमो स्तुते छिन्धे स्नेहम पाशं पुत्रगोचर तेण ताम शरण गता कैकेय्या वचनम शुवा राम संस्मृतमब्रवीत हे विश्वर हे अनंत आप मेरी रक्षा कीजिए हे जगन्नाथ आपको नमस्कार है हे प्रभु मैं आपके शरण हूँ आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए कई कई के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने मुस्करा कर कहा यदाहाम महाभागे नाृत सत्यम तम प्रेरिताड़ी तव वाक्र्गता दिव्य सिद्ध्यथम दोशकुतव गं हृद् माँ दिवा निश्विगतस्ने भक्तिया मोक्ष से चिरा सर्वत्र सर्वत्रो व प्रियजे वाम हे विश्वेश्वर हे अनंत आप मेरी रक्षा कीजिए हे जगन्नाथ आपको नमस्कार है हे प्रभो मैं आपकी शरण हूँ आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए कई कई ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी से मुस्कुरा कर कहा हे महाभागे, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है मिथ्या नहीं मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य के लिए तुम्हारे मुख से वे शब्द निकले थे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है अब तुम आओ अहरनिष्ठ निरंतर हृदय में मेरी ही भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है नास्त मे कल्पक भजत नो भजम्यहम मन्माया मोहित धियो मांब मनुजाकृति सुखदुखाद्यनुगत जानती न तो तत्त गोचरम ज्ञानम उत्पन्नम ते भवाप मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही माया से रचे पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता उसी प्रकार मेरा भी किसी में राग द्वेष नहीं है जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी वैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ ए माता मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे सुख दुख के वसीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार भय को दूर करने वाला मेरा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है स्मरनतेष्ठभवने लिप्य से न कर्म भी परिक्रम्य रामम सानंद विस्मया प्रणम्य सतसोभूमौ योग गेहमुता भरतस्तु सहा मतर्मातृगुरुण अयोध्या अगम्शीघ्रं रामेवान्नचित पौर जान् पद्वान्ध्याया मुदारथी स्थापय यथा नंदीग्राम जयो स्वयं तत्रहासने पादुक स्थाप्य भक्ति पूजय राम गुष्पाक्षक्षताजोपचारेरखिलह निव्रत फलमूलासनोदात तो जटावलधारक ब्रह्मचारी शत्रु तुम मेरा स्मरण करती हुई घर ही में रहो इससे तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगी रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कई कई ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा की और पृथ्वी पर सिर रख कर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली तथा भरत जी मंत्रीगण माताओं और वशिष्ठ जी के साथ श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोध्या को चले उदार बुद्धि भरत जी समस्त पूर्ववासी और देशवासियों को यथा योग्य अयोध्यापुरी में बसाकर स्वयं नंदी को चले गए वहां एक सिंहासन पर उन दोनों पादुकाओं को रखकर वे श्री रामचंद्र जी के समान ही उनके नृत्य प्रति भक्तिपूर्वक गंध पुष्प और अक्षद संपूर्ण राजोचित सामग्री से पूजा करने लगे इस प्रकार भरत जी फल मूल खाते इंद्रिय दमन करते जटा और वलकल धारण किए पृथ्वी पर शयन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शत्रुघ्न के साथ रहने लगे